ओम श्री परमात्मने नमः दूसरा अध्याय पहला पाद सूत्र एक संबंध पहले अध्याय में यह सिद्ध किया गया कि समस्त वेदांत वाक्य एक स्वर से पर ब्रह्म परमेश्वर को ही जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण मानते हैं इसलिए उस अध्याय को समन्वया अध्याय कहते हैं ब्रह्म ही इस संपूर्ण विश्व का कारण है इस विषय को लेकर श्रुतियों में कोई मतभेद नहीं है प्रधान आदि अन्य जड़ वर्ग को कारण बताने वाले सांख्य आदि के मतों को शब्द प्रमाण शून्य बताकर तथा अन्य भी बहुत से हेतु देकर उनका निराकरण किया गया है अब यह सिद्ध करने के लिए कि श्रुतियों का न तो स्मृतियों से विरोध है और न आपस में ही एक श्रुति से दूसरी श्रुति का विरोध है यह अविरोध नामक दूसरा अध्याय प्रारंभ किया जाता है इसमें पहले सांख्यवादी की ओर से संख्या उपस्थित करके सूत्रकार उसका समाधान करते हैं स्मृत्य नवकाश दोष प्रसंग नवकाशदोष प्रसंगात चेत यदि कहो स्मृत्य नवकाश दोष प्रसंग प्रधान को जगत का कारण न मानने से सांख्य स्मृति को अवकाश अर्थात मान्यता न देने का दोष उपस्थित होगा इतना तो ऐसा कहना ठीक नहीं है अन्य स्मृतिया नवकाश दोष प्रसंगात क्योंकि उसको मान्यता देने पर दूसरी अनेक स्मृतियों को मान्यता न देने का दोष आता है व्याख्या यदि कहा जाए कि प्रधान को जगत का कारण न मानकर ब्रह्म को ही माना जाएगा तो सर्वज्ञ कपिल ऋषि द्वारा बनाई हुई सांख्य स्मृति को अवकाश न देने का उसे प्रमाण न मानने का प्रसंग आएगा इसलिए प्रधान को जगत का कारण अवश्य मानना चाहिए तो ऐसा कहना ठीक नहीं है क्योंकि सांख्य शास्त्र को मान्यता देकर यदि प्रकृति को जगत का कारण मान ले तो दूसरे दूसरे महर्षियों द्वारा बनाई हुई स्मृतियों को न मानने का दोष उपस्थित हो सकता है इसलिए वेदानुकूल स्मृतियों को ही प्रमाण मानना उचित है न कि वेद के प्रतिकूल अपनी इच्छा के अनुसार बनाई हुई स्मृति को दूसरी स्मृतियों में स्पष्ट ही परब्रह्म परमेश्वर को जगत का कारण बताया है श्रीमद् श्रीमद्भगवद्गीता एक तदनीन भूतानी सर्वाणितुपधार्य अहम कृष्णस जगत प्रभव प्रणयस्त था पहले कही हुई मेरी परा और अपरा प्रकृतियाँ संपूर्ण प्राणियों की योनि है ऐसा समझो तथा मैं जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय का कारण हूँ प्रकृतिम स्वाम वष्टभ्य विसृजा पुनः पुनः भूतग्राम एवं कृष्णम अवसम प्रकृतिर्वशात मैं अपनी प्रकृति का अवलंबन करके प्रकृति के वश से विवश हुए इस समस्त भूत समुदाय को बारंबार नाना प्रकार से रचता हूँ विष्णुपुराण विष्णो सकाशाद उद्भृत जगत्र च इति स्थिति संयमकर्तासौ जगत से जगत च यह संपूर्ण जगत भगवान विष्णु से उत्पन्न हुआ है और उन्हीं में स्थित है दे इस जगत के पालन और संहार करता है तथा संपूर्ण जगत उन्हीं का स्वरूप है और मनुस्मृति शोभिध्याय शरीर स्वात विविधाह प्रजाह अप एव ससर जाद दासोवीर अवासृत उन्होंने अपने शरीर से नाना प्रकार की प्रजा को उत्पन्न करने की इच्छा से संकल्प करके पहले जल की ही सृष्टि की फिर उस जल में अपने शक्ति रूप वीर्य का आधान किया आदि में समस्त जगत की उत्पत्ति परमात्मा से ही बताई गई है इसलिए वास्तव में श्रुतियों के साथ स्मृतियों का कोई विरोध नहीं है यदि कहीं विरोध हो भी तो वहाँ स्मृति को छोड़कर श्रुति के कथन को ही मान्यता देनी चाहिए क्योंकि वेद और स्मृतियों के विरोध में वेद ही बलवान माना गया है संबंध सांख्य शास्त्रोक्त प्रधान को जगत का कारण न मानने में कोई दोष नहीं है इस बात की पुष्टि के लिए दूसरा कारण उपस्थित करते हैं सूत्र दो इतरे शाम चाणुपलब्धे च चा, तथा इतरे शाम अन्य स्मृतिकारों के मत में अनुपलब्धे है प्रधान कारणवाद की उपलब्धि नहीं होती इसलिए भी प्रधान को जगत का कारण न मानना उचित ही है व्याख्या मनु आदि जो दूसरे स्मृतिकार हैं उनके ग्रंथों में सांख्य शास्त्रोक्त प्रक्रिया के अनुसार प्रधान को कारण मानने और उसे सृष्टि के होने का वर्णन नहीं मिलता है इसलिए इस विषय में सांख्य शास्त्र को प्रमाण न मानना उचित ही है संबंध सांख्य की सृष्टि प्रक्रिया को योग शास्त्र के प्रवर्तक पातंजल भी मानते हैं अतः उसको मान्यता क्यों न देनी चाहिए इस पर कहते हैं सूत्र तीन एतेन योग प्रयुक्त एतन इस पूर्वोक्त विवेचन से योगा, योग शास्त्र का भी प्रयुक्त प्रत्युत हो गया व्याख्या विवेचन से अर्थात पूर्व सूत्रों में जो कारण बताए गए हैं उन्हीं से पातंजल शास्त्र की भी उस मान्यता का निराकरण हो गया जिसमें उन्होंने दृश्य जल प्रकृति को जगत का स्वतंत्र कारण कहा है क्योंकि अन्य विषयों में योग का सांख्य के साथ मतभेद होने पर भी जड़ प्रकृति को जगत का कारण मानने में दोनों एक मत हैं अतः एक के ही निराकरण से दोनों का निराकरण हो गया संबंध पूर्व प्रकरण में यह कहा गया है कि वेदानुकूल स्मृतियों को ही प्रमाण मानना आवश्यक है इसलिए वेद विरुद्ध सांख्य स्मृतियों को मान्यता न देना अनुचित नहीं है इसलिए पूर्व पक्षी वेद के वर्णन से सांख्य मत की एकता दिखाने के लिए कहता है नविकूत्र न विलक्षणवाद से तथा च शब्दात न चेतन ब्रह्म जगत का कारण नहीं है अस्य विलक्षणवाद क्योंकि यह कार्य रूप जगत उस कारण से विलक्षण अर्थात जड़ है च और तथा अर्थात उसका जड़ होना शब्दात अर्थात शब्द अर्थात वेद प्रमाण से सिद्ध है व्याख्या श्रुति में परब्रह्म परमात्मा को सत्यम ज्ञानमनतम ब्रह्म इस प्रकार सत्य ज्ञान स्वरूप और अनंत आदि लक्षणों वाला बताया गया है और जगत को ज्ञान रहित विचारणीय अर्थात जड़ कहा गया है अतः श्रुति प्रमाण से ही इसकी परमेश्वर से विलक्षणता सिद्ध होती है कारण से कार्य का विलक्षण होना युक्ति संगत नहीं है इसलिए चेतन परब्रह्म परमात्मा को अचेतन जगत का उपादान कारण नहीं मानना चाहिए संबंध यदि कहो अचेतन कहे जाने वाले आकाश आदि तत्वों का भी श्रुति में चेतन की भांति वर्णन मिलता है जैसे तत्तेज अक्षत उस तेज ने विचार किया ता आप अक्षत उस जल ने विचार किया इत्यादि तथा पुराणों में नदी समुद्र पर्वत आदि का भी चेतन जैसा वर्णन किया गया है इस प्रकार चेतन होने के कारण यह जगत चेतन परमात्मा से विलक्षण नहीं है इसलिए चेतन परमात्मा को इसका कारण मानने में कोई आपत्ति नहीं है तो इसका उत्तर इस प्रकार दिया जाता है सूत्र पाँच अभिमानी व्यपदेशस्तु विशेषानुगति भ्याम तो किंतु वहां तो अभिमानी व्यपदेश अर्थात उन उन तत्वों के अभिमानी देवताओं का वर्णन है यह बात विशेषानुगतिभ्याम अर्थात विशेष शब्दों के प्रयोग से तथा उन तत्वों में देवताओं के प्रवेश का वर्णन होने से सिद्ध होती है व्याख्या श्रुति में जो तेज जल आदि ने विचार किया इत्यादि रूप से जड़ तत्वों में चेतन के व्यवहार का कथन है वह तो उन तत्वों के अभिमानी देवताओं को लक्ष्य करके है यह बात उन उन स्थलों में प्रयुक्त हुए विशेष शब्दों से सिद्ध होती है जैसे तेज जल और अन्न इन तीनों की उत्पत्ति का वर्णन करने के बाद इन्हें देवता कहा गया है तथा ऐत्रयोपनिषद में अग्निवाणी बनकर मुख में प्रविष्ट हुआ वायु प्राण बनकर नाशिका में प्रविष्ट हुआ इस प्रकार उनकी अनुगति का उल्लेख होने से भी उनके अभिमानी देवताओं का ही वर्णन सिद्ध होता है इसलिए ब्रह्म को जगत का उपादान कारण बताना युक्त संगत नहीं है क्योंकि आकाश आदि जड़ तत्व भी इस जगत में उपलब्ध होते हैं जो कि चेतन ब्रह्म के धर्मों से सर्वथा विपरीत लक्षणों वाले हैं संबंध ऊपर उठाई हुई शंका का ग्रंथकार उत्तर देते हैं सूत्र छः तु तू, तू किंतु दृश्यते श्रुति में उपादान से विलक्षण वस्तु की उत्पत्ति का वर्णन भी देखा जाता है अतः ब्रह्म को जगत का उपादान कारण मानना अनुचित नहीं है व्याख्या यह कहना ठीक नहीं है के उपादान से उत्पन्न होने वाला कार्य उससे विलक्षण नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्य आदि चेतन व्यक्तियों से नख लोम आदि जड़ वस्तुओं की उत्पत्ति का वर्णन वेद में देखा जाता है जैसे यथा सतह यथास्तः पुरुषात् केशलोमाने तथाक्षरा संभवती है विश्वम अर्थात जैसे जीवित मनुष्य के से केश और रोए उत्पन्न होते हैं उसी प्रकार अविनाशी परब्रह्म से यह सब जगत उत्पन्न होता है सजीव चेतन पुरुष से जड़ नख लोम आदि की उत्पत्ति उससे सर्वथा विलक्षण ही तो है अतः ब्रह्म को जगत का कारण मानना युक्त तथा श्रुति स्मृतियों से अनुमोदित है इसमें कोई विरोध नहीं है संबंध इसी विषय में दूसरी संख्या उपस्थित करके उसका निराकरण करते हैं सूत्र असदिति चेन्न प्रतिषेध मात्रत्वात चेत यदि कहो ऐसा मानने से असत असत कार्यवाद अर्थात जिसकी सत्ता नहीं है ऐसी वस्तु की उत्पत्ति का प्रसंग उपस्थित होगा इतिना तो ऐसी बात नहीं है प्रतिषेध प्रतिषेध मात्रत्वात क्योंकि वहां असत शब्द प्रसिद्ध मात्र का अर्थात सर्वथा अभाव का बोधक है व्याख्या यदि कहो अवयवरहित चेतन ब्रह्म से सवयव जड़ वर्ग की उत्पत्ति मानने पर जो वस्तु पहले नहीं थी उसकी उत्पत्ति मानने का दोष उपस्थित होगा जो कि श्रुति प्रमाण के विरुद्ध है क्योंकि वेद में असत से सत की उत्पत्ति को असंभव बताया गया है तो ऐसी बात नहीं है क्योंकि वहाँ वेद में कारण से विलक्षण कार्य की उत्पत्ति का निषेध नहीं है अपितु असत शब्दवाच्य अभाव से भाव की उत्पत्ति को असंभव कहा गया है वेदांत शास्त्र में अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं मानी गई है किंतु सत्स्वरूप स्वरूप सर्वशक्तिमान परब्रह्म परमात्मा में जो जड़ चेतनात्मक जगत शक्तिरूप से विद्यमान होते हुए भी अप्रकट रहता है उसी का उसके संकल्प से प्रकट होना उत्पत्ति है इसलिए परब्रह्म से जगत की उत्पत्ति मानना असत से सत की उत्पत्ति मानना नहीं है संबंध इस पर पुनः पूर्व पक्षी की ओर से शंका उपस्थित की जाती है सूत्र 8 आठ तद्वत् प्रसंगाद असमंजसम अपितौ ऐसा मानने पर प्रलय काल में तद्वत् प्रसंगात ब्रह्म को उस संसार के जड़त्व और सुख दुखादि धर्मों से युक्त मानने का प्रसंग उपस्थित होगा इसलिए असमंजसम उपरयुक्त मान्यता युक्ति संगत नहीं है व्याख्या यदि प्रलय काल में भी संपूर्ण जगत का उस परब्रह्म परमात्मा में विद्यमान रहना माना जाएगा तब तो उस ब्रह्म को जड़ प्रकृति के जड़त्व तथा जीवों के सुख दुख आदि धर्मों से युक्त मानने का प्रसंग आ जाएगा जो किसी को मान्य नहीं है क्योंकि श्रुति में उस पर ब्रह्म परमेश्वर को सदैव जड़त्व आदि धर्मों से रहित निर्विकार और सर्वथा विशुद्ध बताया गया है इसलिए उपरयुक्त मान्यता युक्तियुक्त नहीं है संबंध अब सूत्रकार उपर्युक्त संख्या का निराकरण करते हैं सूत्र नौ न तो दृष्टांत भावात उपर्युक्त वेद सम्बद्ध सिद्धांत में तू निसदेह न पूर्व सूत्रों में बताए हुए दोष नहीं हैं दृष्टांत भावात क्योंकि ऐसे बहुत से दृष्टांत उपलब्ध होते हैं जिनसे कारण में कार्य के विलीन हो जाने पर भी उसमें कार्य के धर्म नहीं रहने की बात सिद्ध होती है याचा पुरुष सूत्र में की हुई शंका समीचीन नहीं है क्योंकि कार्य के अपने कारण में विलीन हो जाने के बाद उसके धर्म कारण में रहते हैं ऐसा नियम नहीं है अपितु तो इसके विपरीत बहुत से दृष्टांत मिलते हैं अर्थात जब कार्य कारण में विलीन होता है तब उसके धर्म भी कारण में विलीन हो जाते हैं ऐसा देखा जाता है जैसे स्वर्ण से बने हुए आभूषण जब अपने कारण में विलीन हो जाते हैं तब उन आभूषणों के धर्म सुवर्ण में नहीं देखे जाते तथा मिट्टी से बने हुए घट आदि पात्र जब अपने कारण मृतिका में विलीन हो जाते हैं तब घट आदि के धर्म उस मृतिका में नहीं देखे जाते हैं इसी प्रकार और भी बहुत से दृष्टांत है इससे यह सिद्ध हुआ कि प्रलय काल या सृष्ट काल में और किसी भी अवस्था में कारण अपने कार्य के धर्मों से लिप्त नहीं होता है संबंध उपर्युक्त सूत्र में वादी की शंका का निराकरण किया गया अब उसके द्वारा उठाए हुए दोषों की उसी के मत में व्याप्ति बताकर अपने मत को निर्दोष सिद्ध करते हैं सूत्र दस स्वपक्ष दोषात् चवपक्ष दोषात वादी के अपने पक्ष में उपरयुक्त सभी दोष आते हैं इसलिए छ भी प्रधान को जगत का कारण मानना ठीक नहीं है व्याख्या सांख्यमतावलंबी स्वयं जब मानते हैं कि जगत का कारण रूप प्रधान अवयव रहित अव्यक्त और अग्राह्य है उससे साकार व्यक्त तथा देखने सुनने में आने वाले जगत की उत्पत्ति मानना तो कारण में विलक्षण कार्य की उत्पत्ति मानने का दोष स्वीकार करना है तथा जगत की उत्पत्ति के पहले कार्य के शब्द स्पर्श आदि धर्म प्रधान में नहीं रहते और कार्य की उत्पत्ति के, के पश्चात कार्य में आ जाते हैं यह मानने के कारण उनके मत में से असत्य की उत्पत्ति स्वीकार करने का दोष भी ज्यों का त्यों रहा इसके सिवा प्रलय काल में जब समस्त कार्य प्रधान में विलीन हो जाते हैं उस समय कार्य के शब्द स्पर्श आदि धर्म प्रधान में नहीं रहते ऐसी मान्यता होने के कारण वादी के मत में भी कारण में कार्य के धर्म आ जाने की शंका पूर्वत बनी रहती है इसलिए वादी के द्वारा उपस्थित किए हुए तीनों दोष उसके प्रधान कारण बाद में ही पाए जाते हैं अतः प्रधान को जगत का कारण मानना कदापि उचित नहीं है संबंध उपर्युक्त कथन पर वादी द्वारा किए जा सकने वाले आक्षेप का स्वयं उपस्थित करके सूत्रकार उसका निराकरण करते हैं सूत्र ग्यारह तर्का प्रतिष्ठादप्युमेयम चेदेमप्य मोक्ष प्रसंग चेत यदि ऐसा कहो कि तर्क प्रतिष्ठा अर्थात तर्कों की, अर्था की स्थिरता न होने पर अभी भी अन्यथा अन्यथानुमेयम अर्थात दूसरे प्रकार से अनुमान के द्वारा कारण का निश्चय करना चाहिए एवं अपि तो ऐसी स्थिति में भी अनिर्मोक्ष प्रसंग अर्थात मोक्ष न होने का प्रसंग आ जाएगा व्याख्या एक मतावलंबी द्वारा उपस्थित की हुई युक्ति को दूसरा नहीं मानता वह उसमें दोष सिद्ध करके दूसरी युक्ति उपस्थित करता है किंतु इस दूसरी युक्ति को वह पहला नहीं मानता और उसमें भी दोष सिद्ध करके नई ही युक्ति प्रस्तुत करता है इस प्रकार एक के बाद दूसरे तर्क उठते रहने से उनकी कोई स्थिरता या समाप्ति नहीं है यह कहना ठीक है तथापि दूसरे प्रकार से अनुमान के द्वारा कारण तत्व का निश्चय करना चाहिए ऐसा कोई कहे तो ठीक नहीं है क्योंकि ऐसी स्थिति में वेद प्रमाण रहित कोई भी अनुमान वास्तविक ज्ञान कराने वाला सिद्ध नहीं होगा अतः उसके द्वारा तत्वज्ञान होना असंभव है और तत्वज्ञान के बिना मोक्ष नहीं हो सकता अतः सांख्य मत में संसार में मोक्ष न होने का प्रसंग आ जाएगा संबंध उपर्युक्त प्रकार से प्रधान कारणवाद का खंडन करके उन्हीं युक्तियों से अन्य वेद विरुद्ध मतों का भी निराकरण हो जाता है ऐसा कहते हैं सूत्र बारह एक शिष्टापरिग्रहा अपनी व्याख्याता एक न इस पूर्व निरूपित सिद्धांत से शिष्टा शिष्टापरिग्रहा अर्थात शिष्ट पुरुषों द्वारा अस्वीकृत अन्य सब मतों का अपि भी व्याख्याता प्रतिवाद कर दिया गया व्याख्या पाँचवें सूत्र में ग्यारहवें सूत्र तक जो सांख्य मतावलंबियों द्वारा उपस्थित की हुई शंकाओं का निराकरण करके वैदिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है इसी से दूसरे मत मतांतरों का भी जो वेदानुकूल न होने के कारण शिष्ट पुरुषों को मान्य नहीं है निराकरण हो गया क्योंकि उनके मत भी इस विषय में सांख्य मत से ही मिलते जुलते हैं संबंध पूर्व प्रकरण में प्रधान कारणवाद का निराकरण किया गया अब ब्रह्म कारणवाद में दूसरे प्रकार के दोषों की उद्भावना करके उनका निवारण किया जाता है सूत्र तेरा भोक्तापत्यर विभागश्चेत श्यालोकवत चेत यदि कहो भोक्तापत्येह ब्रह्म को जगत का कारण मानने से उसमें भोक्तापन का प्रसंग आ जाएगा इसलिए अविभाग जीव और ईश्वर का विभाग सिद्ध नहीं होगा इस उसी प्रकार जीव और जड़ वर्ग का भी परस्पर विभाग सिद्ध नहीं होगा इतना तो यह कहना ठीक नहीं है लोकवत क्योंकि लोक में जैसे विभाग देखा जाता है वैसे सात हो सकता है जाचा यदि कहो कि ब्रह्म को जगत का कारण मान लेने से स्वयं ब्रह्म का ही जीव के रूप में कर्म फल रूप सुख दुख आदि का भोक्ता होना सिद्ध हो जाएगा इससे जीव और ईश्वर का विभाग संभव नहीं रहेगा तथा जड़ वर्ग में भोक्तापन आ जाने से भोक्ता अर्थात जीवात्मा और भोग्य अर्थात जड़ वर्ग का भी विभाग असंभव हो जाएगा तो ऐसी बात नहीं है क्योंकि लोक में एक कारण से उत्पन्न हुई वस्तुओं में ऐसा विभाग प्रत्यक्ष देखा जाता है उसी प्रकार ब्रह्म और जीवात्मा तथा जीव और जड़ वर्ग का विभाग होने में भी कोई बाधा नहीं रहेगा अर्थात लोक में जैसे यह बात देखी जाती है कि पिता का अंशभूत बालक जब गर्भ में रहता है तो गर्भजनित पीड़ा का भोक्ता वही होता है पिता नहीं होता तथा उस बालक और पिता का विभाग भी प्रत्यक्ष देखा जाता है उसी प्रकार ब्रह्म में भोगतापन आने की आशंका नहीं है तथा जीवात्मा और परमात्मा के परस्पर विभाग होने में भी कोई अड़चन नहीं है इसके सिवा जैसे एक ही पिता से उत्पन्न बहुत से लड़के परस्पर एक दूसरे के सुख दुख के भोगता नहीं होते इसी प्रकार भिन्न भिन्न जीवों को कर्मानुसार जो सुख दुख प्राप्त होते हैं उनका उपभोग वे पृथक पृथक ही करते हैं एक दूसरे के नहीं इसी तरह यह भी देखा जाता है कि एक ही पृथ्वी तत्व के नाना प्रकार के कार्य घट पट कपट कपाट आदि में परस्पर भेद की उपलब्धि अनायास हो रही है उसमें कोई बाधा नहीं आती घड़ा वस्त्र या कपाट नहीं बनता और वस्त्र घड़ा नहीं बनता और कपाट वस्त्र नहीं बनता सबके अलग अलग नाम रूप और व्यवहार चलते रहते हैं उसी प्रकार एक ही ब्रह्म के असंख्य कार्य होने पर भी उनके विभाग में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती है संबंध ऐसा मानने से कारण और कार्य में अनन्यता सिद्ध नहीं होगी ऐसी शंका प्राप्त होने पर कहते हैं सूत्र चौदह तदनन आरंभण शब्दादिभ्य आरंभण शब्दादिभ्य आरंभण शब्द आदि हेतुओं से तदनन उसकी अर्थात कार्य के कारण से अनन्यता सिद्ध होती है व्याख्या सान्दोग्योपनिषद में यह कहा गया है कि यहा सौम्ययिक मृत्पिंडेन सर्वृम विज्ञातम् सियाद वाचारंभण विकारो नामधेय मृत्ति सत्यम अर्थात हे सौम्य जैसे मिट्टी के एक ढेले का तत्व जान लेने पर मिट्टी से उत्पन्न होने वाले समस्त कार्य जाले हुए हो जाते हैं उनके नाम और आकृति के भेद तो व्यवहार के लिए है वाणी से उनका कथन मात्र होता है वास्तव में तो कार्य रूप में भी वह मिट्टी ही है इसी प्रकार यह कार्य रूप में वर्तमान जगत भी ब्रह्म रूप ही है इस कथन से जगत की ब्रह्म से अनन्यता सिद्ध होती है तथा तो सूत्र में आदि शब्द का प्रयोग होने से यह अभिप्राय निकलता है कि इस प्रकरण में आए हुए दूसरे वाक्यों से भी यही बात सिद्ध होती है उक्त प्रकरण में ऐतमिदम सर्वम प्रयोग कई बार हुआ है इसका अर्थ है कि यह सब कुछ ब्रह्म स्वरूप है इस प्रकार श्रुति ने कारण रूप ब्रह्म से कार्य रूप जगत की अनन्यता का स्पष्ट शब्दों में प्रतिपादन किया है उसी प्रकरण में उपदेश का आरंभ करके आचार्य ने कहा है सदैव सौम्य तनमग्र आसीदेक एव आसीदेकम एवाद्वितीय अर्थात हे सौम्य यह समस्त जगत प्रकट होने से पहले एकमात्र अद्वितीय सत्य स्वरूप ब्रह्म ही, ही था इससे अनन्यता के साथ साथ यह भी सिद्ध होता है कि यह जड़ चेतन भोग्य और भोक्ता के आकार में प्रत्यक्ष दिखने वाला जगत उत्पत्ति के पहले भी अवश्य था परंतु था परब्रह्म परमात्मा की शक्ति रूप में इसका वर्तमान रूप उस समय अप्रकट था जैसे स्वर्ण के विकार हार कंकड़ कुंडल आदि उत्पत्ति के पहले और विलीन होने के बाद अपने कारण रूप स्वर्ण में शक्ति रूप से रहते हैं शक्ति शक्तिमान में अभेद होने के कारण उनकी अनन्यता में किसी प्रकार का दोष नहीं आता उसी प्रकार यह जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत उत्पत्ति के पहले और प्रलय के बाद पर ब्रह्म परमेश्वर में शक्ति रूप से अव्यक्त रहता है अतः जगत की ब्रह्म से अनन्ता में किसी प्रकार की बाधा नहीं आती गीता में भगवान ने स्वयं कहा है यह आठ भेदों वाली जड़ प्रकृति तो मेरी अपरा प्रकृति रूपा शक्ति है और जीव रूप चेतन समुदाय मेरी परा प्रकृति है इसके बाद यह भी बताया है कि ये दोनों समस्त प्राणियों के कारण हैं और मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति एवं प्रलय रूप महाकारण हूँ इस कथन से भगवान ने अपनी प्रकृतियों के साथ अन्यता सिद्ध की है इसी प्रकार सर्वत्र समझ लेना चाहिए पहले जो यह बात कही थी कि कार्य केवल वाणी का विषय है कारण ही सत्य है उससे यह भ्रम हो सकता है कि कार्य की वास्तविक सत्ता नहीं है अतः इस अंका को दूर करने के लिए यह सिद्ध करते हैं कि अपनी वर्तमान अवस्था के पहले भी शक्ति रूप में कार्य की सत्ता रहती है सूत्र 15 भावे चोपलब्धे भावे कारण में शक्ति रूप से कार्य की सत्ता होने पर च ही उपलब्धे उसकी उपलब्धि होती है इसलिए सिद्ध होता है कि यह जगत अपने कारण ब्रह्म में शक्ति रूप से सदैव स्थित है व्याख्या जब आप दृढ़ करते हैं कि कार्य अपने कारण में शक्ति रूप से सदैव विद्यमान रहता है तभी उसकी उपलब्धि होती है क्योंकि जो वस्तु वास्तव में विद्यमान होती है उसी की उपलब्धि हुआ करती है जो वस्तु नहीं होती अर्थात खरगोश के सिंह और आकाश की पुष्प की भांति जिसका सर्वथा अभाव होता है उसकी उपलब्धि भी नहीं होती इसलिए जड़ चेतनात्मक जगत अपने कारण रूप परब्रम्ह परमेश्वर में शक्ति रूप से अवश्य विद्यमान है और सदैव अपने कारण से अभिन्न है संबंध सत्कार्यवाद की सिद्धि के लिए पुनः कहते हैं सूत्र सोलह सत्वाचावर अवरस्य कार्य का सत्वात सत्य होना श्रुति में कहा गया है इससे चा भी प्रकट होने के पहले उसका होना सिद्ध होता है व्याख्या छांदोग्योपनिषद में कहा गया है कि सदैव सौम्येदम अग्र आसित हे सौम्य यह प्रकट होने से पहले भी सत्य था बृहदारण्य में भी कहा है तेदम तरह व्याकृतम आसीत उस समय यह अप्रकट था इन वर्णनों से यह सिद्ध है कि स्थूल रूप में प्रकट होने के पहले यह संपूर्ण जगत अपने कारण में शक्ति रूप से विद्यमान रहता है और वही सृष्टिकाल में प्रकट होता है संबंध श्रुति में विरोध प्रतीत होने पर उसका निराकरण करते हैं सूत्र सत्रा असध्य प्रदेशान लेति चेन्न धर्मांतरेण वाक्य शेषात चेत यदि कहो दूसरी श्रुति में असध्य पदेशात उत्पत्ति के पहले इस जगत को असत बतलाया है इसलिए न कार्य का कारण में पहले से ही विद्यमान होना सिद्ध नहीं होता इतिना तो ऐसी बात नहीं है क्योंकि धर्मांतरेण वैसा करना धर्मांतरण की अपेक्षा से है वाक्य से साथ यह बात अंतिम वाक्य से सिद्ध होती है व्याख्या तैतृपनिषद में कहा है कि असत वा यदमग्र आसीद ततो वही सद जायता तदात्मन स्वयं अकुरुता तस्मा सुकृतम उच्यते अर्थात यह सब पहले असत ही था उसी से सत उत्पन्न हुआ उसने स्वयं ही अपने को इस रूप में बनाया इसलिए उसे सुकृत कहते हैं इस श्रुति में जो यह बात कही गई है कि पहले असत ही था उसका अभिप्राय यह नहीं है कि यह जगत प्रकट होने के पहले नहीं था क्योंकि इसके बाद आशीत पद से उसका होना कहा है फिर उससे सत की उत्पत्ति बतलाई है तत्पश्चात यह कहा है कि उसने स्वयं ही अपने को इस रूप में प्रकट किया है अतः यहाँ यह समझना चाहिए कि धर्मांतरण की अपेक्षा से उसको असत कहा है अर्थात प्रकट होने से पहले जो अप्रकट रूप में विद्यमान रहना धर्मांतर है इसी को असत नाम से कहा गया है उसकी अविद्यमानता बताने के लिए नहीं तात्पर्य यह कि उत्पत्ति से पूर्व यह जगत असत अप्रकट था फिर उससे सत्य की उत्पत्ति हुई अर्थात अप्रकट जगत अपने अप्रागट्य रूप धर्म को त्याग कर प्रागट्य रूप धर्म से युक्त हुआ अप्रकट से प्रकट हो गया उपनिषद में इस बात को स्पष्ट रूप से समझाया है वहां श्रुति का वर्णन इस प्रकार है तदय आहूर सदैव दम अग्र आसी एक मेवा द्वितीय अर्थात कोई कोई कहते हैं जगत पहले असत ही था अकेला वही था दूसरा कोई नहीं फिर उस असत से सत उत्पन्न हुआ इतना कहकर श्रुति स्वयं ही अभाव के भ्रम का निवारण करती हुई कहती है कुतस्तु खलु सौम्यव साधती होवाच कथम असतः सज्जाए देती किंतु हे सौम्य ऐसा होना कैसे संभव है असत से सत कैसे उत्पन्न हो सकता है तात्पर्य यह है कि अभाव से भाव की उत्पत्ति नहीं हो सकती इसलिए सत्वेव स्वेदम अग्रम आसीत यह सब पहले सत ही था यह श्रुति ने निश्चय किया है इस प्रकार वाक्य शेष से, से सत्कार्यवादी की ही सिद्धि होती है संबंध पुनः इसी बात को दृढ़ करते हैं सूत्र अठारह युगते शब्दांतरण शब्दांतराज चुगते युक्ति से च तथा शब्दांतरात दूसरे शब्दों से भी यही बात सिद्ध होती है व्याख्या जो वस्तु वास्तव में नहीं होती उसका उत्पन्न होना भी नहीं देखा जाता जैसे आकाश में फूल और खरगोश के सिंह होना आज तक किसी ने नहीं देखा है इस युक्ति से तथा बृहदारण्य आदि में जो उसके लिए अव्याकृत आदि शब्द प्रयुक्त हैं उन शब्दों से भी यही बात सिद्ध होती है कि यह जगत उत्पन्न होने से पहले भी सत ही था अब पुनः उसी बात को कपड़े के दृष्टांत से सिद्ध करते हैं सूत्र 19 पटवत पटवत् पटवत सूत में वस्त्र की भांति च ब्रह्म में यह जगत पहले से ही स्थित है या जब तक कपड़ा शक्ति रूप से सूत में अप्रकट रहता है तब तक वह नहीं दिखता वही जब बुनने वाले के द्वारा बुन लिए जाने पर कपड़े के रूप में प्रकट हो जाता है तब अपने रूप में दिखने लगता है प्रकट होने से पहले और प्रकट होने के बाद दोनों ही अवस्थाओं में वस्त्र अपने कारण में विद्यमान है और उससे अभिन्न भी है इसी प्रकार जगत को भी समझ लेना चाहिए वह उत्पत्ति से पहले भी ब्रह्म में स्थित है और उत्पन्न होने के बाद भी उससे पृथक नहीं हुआ है संबंध इसी बात को प्राण आदि के दृष्टांत से समझाते हैं सूत्र बीस यथाच प्राणादि च तथा यथा जैसे प्राणादि प्राण और इंद्रियां स्थूल शरीर से बाहर निकलने पर नहीं दिखती तो भी उसकी सत्ता अवश्य रहती है उसी प्रकार प्रलय काल में भी अव्यक्त रूप से जगत की स्थिति अवश्य है व्याख्या जैसे मृत्युकाल में प्राण और इंद्रिय आदि जीवात्मा के साथ साथ शरीर से बाहर अन्यत्र चले जाते हैं तब उनके स्वरूप की उपलब्धि नहीं होती तथापि उनकी सत्ता अवश्य है उसी प्रकार प्रलय काल में इस जगत की अप्रगट अवस्था उपलब्ध न होने पर भी इसके कारण रूप में सत्ता अवश्य है ऐसा समझना चाहिए संबंध ब्रह्म को जगत का कारण और जगत की उसके साथ अन्यता मानने में दूसरे प्रकार की शंका उठाकर उसका निराकरण करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है सूत्र 21 इतर व्यपदेशाधि ताकरणादि दोष प्रसक्ति इतर व्यपदेशात ब्रह्म ही जीव रूप से उत्पन्न होता है ऐसा कहने से हिताकरणादि दोष प्रसक्ति ही ब्रह्म में अपना हित न करने या अहित करने आदि का दोष आ सकता है व्याख्या श्रुति में कहा है कि तत्वसी श्वेत केतो हे श्वेतकेतु तू वही है अयमात्मा ब्रह्म यह आत्मा ब्रह्म है तथा सेवते मास्तिश्रो देवता अने देवे नानु प्रवेश्य नाम रूपे व्याकरोत अर्थात इस देवता ब्रह्म ने तेज आदि तत्व से निर्मित शरीर में इस जीवात्मा रूप से प्रवेश करके नाम रूपों को प्रकट किया इसके सिवा यह भी कहा गया है कि त्वम स्त्री त्व पुमानसी त्वम कुमार उत्वा कुमारी तू स्त्री है तू पुरुष है तू ही कुमार और कुमारी है इत्यादि इस वर्णन से स्पष्ट है कि ब्रह्म स्वयं ही जीव रूप से उत्पन्न हुआ है इससे ब्रह्म में अपना हित न करने अथवा अहित करने का दोष आता है जो उचित नहीं है क्योंकि जगत में ऐसा कोई भी प्राणी नहीं देखा जाता जो कि समर्थ होकर भी दुख भोगता रहे और अपना हित न करे यदि वह स्वयं ही जीव बनकर दुख भोग रहा है तब तो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान परमेश्वर का इस प्रकार अपना हित न करना और अहित करना अर्थात अपने को जन्म मरण के चक्कर में डाले रहना आदि अनेक दोष संगठित होने लगेंगे जो कि सर्वथा अयुक्त है अतः ब्रह्म को जगत का कारण मानना उचित नहीं है संबंध अब उक्त शंका का निराकरण करने के लिए कहते हैं